हरि विश्व दर्पण दृश्यमानगरी तुल्य निजातर्गत पश्ना प्रबोध समय साक्षात्कुते प्रबोधसम स्वात्मे वय तस्म श्रीगुर्मूर्त नमदक्षिणा गोकुलम शोकुम व्याकुत्व श्याम काम व्रज जनमनो मोहनमोला चिचते निवस स्वामिश्रुतिस अध्यात्मदीपमतिथि राम संसा करुण पुराह तमसूनुमया गुरु मुनी ओ नम श्री परमहंसास्वादिन्मकंदा भक्तजनम शवासा शिराचंद्राय वायशा यदने लक्ष ये हृदय संवे तम श्रृंगम भजे सदगुर सदुणाधारम ध्यान अखंडान पाद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 narayan narayan narayan shimanna narayan narayan narayan hey sadguru narayan narayan narayan sadguru narayan narayan narayan hey sadguru narayan narayan Na Raya, Na Raya, Na Raya, Na Raya. Ye Ne Shiman, Na Raya, Na Raya, Na Raya, Shiman. Ye Ne Shiman, Na Raya. रजमारायण परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं आराध्य श्री महाराजश्री के श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशाह वंदन भगवत कथा से अनुराग रखने वाले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 अपनी को पवित्र करने के लिए अपने मानस को भगवान के श्री चरणार में समर्पित करने के लिए कोई न कोई विषय लेकर के चर्चा करनी होती है तो ये जीवन तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आराधना में ही संलग्न है मैं विचार कर रहा था कि अब की बार चिंतन का विषय क्या रहे तो पहले तो चिंतन किया था कि द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो स्तुति की है जो बहुत ही मधुर है और भक्ति ज्ञान वैराग्य से वह स्तुति परिपूर्ण है भरी हुई है उस विषय पर चर्चा करेंगे किंतु जब यह चिंतन में आया कि ये तो गुरु पूर्णिमा का समय है और गुरुवार से भी प्रारंभ हो रहा है यह सत्र भी इसलिए चिंतन का विषय रखा जाए श्रीमद भागवत में गुरूतत्व क्योंकि श्रीमदभागवत महापुराण भगवान का सांरस हमारे सावरे सलौने सरकार का श्री विग्रह है उसमें गुरु तत्व की क्या चर्चा है और गुरु गुरूतत्व की क्या विशेषता है और हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है या जहां जहां पर इस विषय का चिंतन किया गया है और हमारे मनीषी विद्वानों ने विचार किया है वह विचार आपके सामने रखेंगे सबसे पहले तो हम गुरु शब्द पर ही ध्यान दें गुरु माने क्या वैसे तो शास्त्रों में गुरु गीता आदि ग्रंथों में गुरु शब्द की व्याख्या बड़ी मधुर है गुरु गीताकार तो कहते हैं गुशब्दस्तंधकारोस्ती रुशबदस्तरोधक अंधकार निरोधत्वाद गुरु गुरुरी विधीयते गुरु शब्द में जो अक्षर है ये गुशब्दस्तंधकारोस्ती अंधकार का प्रतीक है अज्ञान का, का प्रतीक है नासमझी का प्रतीक है मूडता का प्रतीक है और रूप प्रकाश का प्रतीक है अर्थ यह हो गया कि जो अंधकार को समाप्त कर दे और आपके जीवन में प्रकाश भर दे उसका नाम गुरु है और ये गुरु तत्व तो शब्द जो मैंने जोड़ा है ये तत्व का अर्थ क्या है श्रीमदभागवत महापुराणकार ने शब्द की व्याख्या बड़ी अनोखी की है वो कहते हैं बदंती तत्वद तत्त यज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति पर भगवान शब्द्यते। जो तत्व के वेत्ता महापुरुष हैं तत्व के जानकार वह तत्व शब्द की व्याख्या करते हैं अद्वयम् ज्ञानम् तत्त्वम् जो ब्रह्मात्मक्य बोध है उसी का नाम तत्व है जो ज्ञान है उसका नाम तत्व है तो चाहे तत्व कहो चाहे ब्रह्मात्मक्य बोध कहो चाहे भगवान कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे गुरु कहो बात एक ही, ही है जैसे हिंदी जगत में एक ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है श्री राम मानस लगभग सभी वक्ता प्रमाण के रूप में कोई न कोई चौपाई कोई न कोई दोहा उसके प्रवचनों में अपने उद्धरित करते रहते हैं मैं तो कई बार अभी चिंतन करता हूं जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया जाए और उसमें यदि तुलसी दल न हो तो ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते वैसे ही यदि प्रवचन का भोग ठाकुर जी को लगाना हो तो तुलसीदास जी महाराज की कोई चौपाई बगैर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते तो जैसे हिंदी जगत में ये ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है रामचरित्र वैसे हमारे यहां वैष्णवों में वृंदावन में अयोध्या में एक ग्रंथ और प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन में तो उसकी चर्चा बहुत होती है वैष्णो लोग उसकी चर्चा उस ग्रंथ की समय समय पर करते रहते हैं और बड़ा भावपूर्ण है अंतक करण को पवित्र करने वाला है जैसे रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के गुणों को गान किया गया है वैसे उस ग्रंथ में भक्तों के गुणानों का वाद गाए गए हैं उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल तो जैसे तुलशीदास जी महाराज का ये ग्रंथ रामचित्र मानुष बड़ा प्रसिद्ध है वैसे हमारे वैष्णों के भक्तों के मध्य में श्री भक्तमाल की चर्चा बड़ी मधुर है और भक्तमाल कार ने जब मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में भक्तमाल कार लिखते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चार नाम अलग अलग हैं उनका कहना है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नास विघ्न अनेक उनका मंगलाचरण है जैसे तुलसीदास जी महाराज ने वर्णा नाम अर्थ संघाराम रसान छंदसा मी से मंगलाचरण प्रारंभ किया तो भक्तमालकार ने इस अपने दोहे से ही मंगलाचरण का प्रारंभ किया है तो ये चारों भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार नाम तो अलग अलग हैं किंतु चारों तत्व से देखा जाए तो एक ही है यह बात वहां पर दर्शाई गई अब यह गुरु तत्व तो हमारे जीवन में करता क्या है और गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है एक बहुत सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है जो मैं उद्धृत कर रहा हूं आपके सामने पद्म पुराणकार कहते हैं चिंता मणिर लोक सुखम देखो संसार के जितने भी प्राणी हैं मैं केवल मनुष्य की चर्चा नहीं कर रहा प्राणी मात्र की चर्चा कर रहा चीटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं अरे कहां तक कहें जड़ जड़ में भी जीवन है जो चार प्रकार की सृष्टि संसार में हुई है स्वेदज है उद्विज है अंडज है पिंडज है तो जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलने वाले वृक्षादि हैं ये वृक्षादियों की भी अभिलाषा सुखी रहने की ही है तो संसार के जितने भी प्राणी हैं एक्स वाई जेड सब चाहते सुख हैं और सब लोगों का आयास प्रयास सुख का ही हो रहा है तो ये सुख मिले कहा तो पद्म पुराणकार कहते हैं कि यदि मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए एक मणि है पाषाण का खंड उस मणि की विशेषता ये है कि वो मणि जहां होती है उस मणि के मिल जाने पर संसार की सभी सामग्रियां मिल जाती हैं सुख की सामग्री मिलती है आजकल बड़ा भ्रम हो गया है मानस में लोग सुख की सामग्री को ही सुख समझ रखे हैं सुख की सामग्री में सुख नहीं है सामग्री अलग है और सुख अलग है तो सामग्री देने में संपन्न शक्ति संपन्न है वह मणि जिस मणि का नाम है चिंता मणि यदि आपको मिल जाए पहले तो वो भी बहुत दुर्लभ है आज तक हमने तो दर्शन उस मणि के किए नहीं है केवल शास्त्रों में संतों के मुखारविंदों से इसकी चर्चा सुनते आ रहे हैं और शास्त्रों में यदि चर्चा है तो निश्चित रूप से ये कही कहीं ना कहीं मणि है जरूर क्योंकि शास्त्र चिंता कोई चिंतन कोई कल्पना का नहीं है तो यदि मानव उदाहरण के लिए हम आप सबको चिंतामणि मिल जाए एक चिंतामणि आ जाए हमारे प्रेमपुरी में तो जितने प्रेमपुरी में आने वाले हैं सबको जो जो मन में आए सो सो मिल जाए अच्छा ये चिंतामणि आपको संसार का ही सुख देगी सामग्री सुख की ये आपको स्वर्ग का सुख देने वाली नहीं है अभिप्राय क्या है आप ये मत समझिएगा कि जो सामग्री मन में हमारे मिलने की इच्छा हुई तो वो सामग्री मिल जाने के बाद फिर दूसरे सामग्री की इच्छा जागेगी नहीं हम लोग पहले तो संसार की सामग्रियों में ही अटके रहते हैं उनको ही एकत्रित करने में जीवन व्यतीत कर देते हैं और मानो यदि संसार की सामग्री से सुख सुविधाओं से मन उपराम हो भी तो स्वर्ग की सामग्री में लालहित हो जाते हैं ये कामना बढ़ गई जिस सामग्री को देखा भी नहीं है केवल सुना जाता है शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग है तो वो अब यहां की सुख की सामग्री यदि मिल गई है यहां हम सुख संपन्न सामग्री संपन्न है तो मन में होता है कि अब मरने के बाद स्वर्ग की भी सामग्री मिलनी चाहिए स्वर्ग की भी सामग्रियां तैयार मिलनी चाहिए तो मानो यदि चिंतामणि मिल जाए तो केवल संसार की सामग्री मिलेगी स्वर्ग की नहीं मिलेगी और ईश्वर कृपा करे प्रारब्ध आपका आपके ऊपर अनुग्रह करे और यदि आपको कल्प वृक्ष मिल जाए सुरद्रुह स्वर्ग संपदम यदि आपको कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की भी संपदा आपको मिल जाएगी जो जो आप स्वर्ग में सामग्री भोग की सामग्रियां हैं अच्छा वहां भी रागव द्वेश है ऐसा मत समझिएगा कि वहां रागव द्वेश नहीं है स्वर्ग में वहां भी रागव द्वेष है वहां भी न्यूनाधिक है न्यूनाधिक का अभिप्राय किसी के पास सामग्रियां ज्यादा हैं और किसी के पास कम है जिन्होंने ज्यादा पुण्य के काम किए हैं उनके पास सामग्रियां अच्छी हैं और जिनके पास कम पुण्य की सामग्री है उसके पास कम है तो स्वाभाविक है जिसके पास ज्यादा होंगी उससे द्वेष उत्पन्न होगा कि इनके पास ज्यादा है हमारे पास नहीं है तो रागत द्वेश स्वर्ग में भी है सामग्री भले आपको मिल जाए किंतु रागत द्वेश की निवृत्ति नहीं होगी और देखो सामग्री मिल जाने के बाद भी यदि चित्त में रागत द्वेश हमारे आपके बना हुआ है तो सुख मिलने वाला नहीं है क्योंकि राग भी और द्वेष भी ये राग और द्वेष दोनों के दोनों हैं तो आग ही राग बात इतनी है कि राग ये ठंडी आग है प्रारंभ में राग का दुख अपने को महसूस नहीं होता है अटैचमेंट जब शुरू शुरू में होता है तो व्यक्ति के चित्त में रसानुभूति होती है और वह रसानुभूति के कारण ही उसमें आकर्षित होता चला जाता है फंसता चला जाता है किंतु परिणाम में दुख है परिणाम में दुख कैसे है यह निश्चित आप मान करके चलिएगा जो व्यक्ति जो स्थान जो वस्तुएं आपको मिली है वो रहने वाली नहीं है क्योंकि जो वस्तु मिलती है वो अलग होती ही होती है संसार का शाश्वत नियम है इस नियम परिवर्तन नहीं होगा हमारे एक महात्मा मित्र कहते थे दुनिया में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है किंतु परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता है दुनिया में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है किंतु ये परिवर्तन होने का नियम ही परिवर्तित नहीं होता है बड़े बड़े राजा महाराजा आए अभी हम कुछ दिन से भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं बैठ करके समय मिलता है तो इतिहास पढ़ते हैं कोई नाटक देख रहे थे तो इतिहास के प्रति आकर्षण हुआ तो कई दिनों से उसका चिंतन चल रहा है तो एक से एक पराक्रमी राजाओं का उसमें जिक्र है एक से एक प्रतिभा संपन्न लोग संसार में आए और आकर के चले गए तो देखो समय निश्चित रूप से जो मिलाएगा जिसको उसको अलग करेगा ही करेगा अगर प्रारब्ध आपका मानो बहुत दिन का है तो कोई रोग ही आपको दूर कर देंगे हरि नारायण अधिकतर होता है शरीर ही चला जाता है क्या करोगे तो राग परिणाम में दुखदाई है निश्चित रूप से अच्छा जिससे राग होता है आप लोगों को पता है कि नहीं पता इसका अनुभव हमें है जिससे राग होता है उससे आकांक्षाएं बहुत होती हैं कि ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे और नारायण उसका भी अपना प्रारब्ध है उसका भी अपना स्वभाव है उसका भी अपना मन है वह चाहे कितना आप प्रयास करो कि आपके मन का करे कुछ न कुछ आपके बेमन का करेगा ही और जिस दिन आपके मन का नहीं करेगा उसी दिन आग लग जाएगी ये दुखदायी हो गया राग और द्वेष तो जलनात्मक वृत्ति यही है जिस समय दुश्मन दिखेगा आपको ज्वाला जलेगी दिल में तो जहां रागद द्वेष है चाहे वह मृत्युलोक हो और चाहे स्वर्गलोक हो निश्चित रूप से वह दुखदायी ही है और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है उसकी एक बड़ी कमजोरी भी है कमजोरी क्या है कि वो यदि आपको मिल जाए मैंने संतों से सुना कि एक सज्जन घूमते घूमते कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए अब वो सज्जन को पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है सुरद्रुव है भूख लगी थी प्यास लगी थी मानस में आया कि ठंडा ठंडा जल मिल जाए पवित्र भोजन मिल जाए जो संकल्प हुआ तो भोजन आ गया क्योंकि वो कल्प वृक्ष था संकल्प मात्र से ही वस्तु देने वाला था भोजन करने के बाद सोचे कि अगर इस समय बढ़िया सी सैया होती और उसमें महाराज शयन कर जाते तो अच्छा था तो सैया आ गई शयन कक्ष बन गया और वहां सो रहे थे इतने में लगा कोई दासी भी होती सेवा करने वाली तो बहुत अच्छा था संकल्प से ही स्वर्ग की अवसर आ गई सेवा में अब स्वर्ग की अवसर आ गई सेवा हो रही थी शयन किए हुए थे इतने में मानस में आया कि जंगल का माहौल है पता नहीं कहीं से शेर निकले और खा न जाए तो शेर निकला और खा भी गया तो कारण क्या है वह जड़ है कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष जड़ होने के कारण वहां आपकी कल्पनाएं जो हो रही हैं आपके मानस में संकल्प हो रहे हैं उसको पूरा तो करेगा किंतु वह विचार करके पूरा नहीं करेगा कि इसमें अहित है कि अहित है हो सकता है कि प्रापूर्व प्रारब्ध के कारण आपके मानस में जितने संकल्प आए सब अच्छे अच्छे ही आए ऐसा नहीं है संकल्प बुरे भी आ सकते हैं और बुरे संकल्प आए तो वह कल्प आपके जीवन में निश्चित रूप से वह बुरा देकर चला जाएगा जो पीड़ा देकर चला जाएगा तो ये पद्म पुराण कार कहते हैं चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम यदि कल्प वृक्ष मिल भी जाए तो स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी किंतु नारायण स्वर्ग की संपदा मिल जाने के बाद ही कहां पूर्ण सुख है स्वर्ग की संपदा में भी पतन का डर तो है ही छीणे पूर्ण मृत्यु लोके वसंती विसंती वहां से भी नीचे गिरना ही है पूर्ण समाप्त तो हो जाने के बाद भी पतन निश्चित ही है तो अब हम सुखी बनने के लिए क्या करें तो हमारे संत कहते हैं प्रेक्षित ही गुरोह प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम यदि गुरुदेव का अनुग्रह अपने जीवन में हो जाए तो निश्चित रूप से जो वैकुंठ का सुख है वैकुंठ का सुख माने जहां पीड़ा नहीं है जहां शांति नहीं है जहां पतन का डर नहीं है जहां मरण नहीं है ये सारे जहां नहीं है तो आप लोग कहोगे कि वैकुंठ से भी लोगों का पतन तो होता ही है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि जय विजय को सनकादियों ने साफ दे दिया कि तुम लोग तीन जन्म तक असुर बनो, तो ये बैकुंठ की घटना तो है तो हमारे महाराजा श्री तो कहते थे वो बैकुंठ असली वैकुंठ नहीं था तो असली वैकुंठ नहीं तो क्या था बोले वो रमा वैकुंठ था कहा रमा वैकुंठ कैसे जैसे आजकल बड़े लोग फार्म हाउस बना लेते अपना कभी विश्राम करने के लिए वहां निकल गए तो लक्ष्मी जी ने एक वैकुंठ बनाया था जिसका नाम था रमा वैकुंठ उस वैकुंठ की घटना है और जो सच्चा वैकुंठ है वहां पर तो पतन होता ही नहीं है वहां काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं मोह नहीं केवल आनंद ही आनंद विगता कुंठाह और ये वैकुंठ मिलेगा किससे दोनों बातों की ओर ध्यान देने लायक है वैकुंठ नामक स्थान भी है ऐसा मत समझिएगा कि स्थान नहीं है वैकुंठ नामक स्थान भी है हमारे वैष्णव लोग इसको स्वीकार करते हैं और शास्त्रों में चर्चा है किंतु तो हमारे यहां जो अपनी परंपरा है जो हमारे प्रेमपुरु जी महाराज की परंपरा है जो हमारे महाराजा श्री की परंपरा है उसमें बैकुंठ का बड़ा सुंदर स्थान है विगत कुंठा, जहां आपकी कुंठा विगत हो गई है जहां आपकी पीड़ा विगत हो जाए अच्छा ये पीड़ा अशांति उद्वेग कब विगत होंगे जब सच्चाई का बोध होगा और सच्चाई का बोध कब होगा जब गुरु की कृपा होगी अच्छा अधिकतर निन्यानवे प्रतिशत निन्यानवे पॉइंट आप लोग बुरा मत मानना वैसे तो ये प्रेमपुरी धाम है प्रेमपुरी वाले सत्संगी तो निश्चित जागे हुए होंगे नहीं तो अधिकतर दुनिया के लोग सो रहे हैं अज्ञान माने क्या अंधकार माने क्या सोना अच्छा हम जगे हैं कि नहीं जगे इसकी पहचान भी आप अपने पास रख लीजिए काम आएगी और भाई दूसरे से प्रमाण पत्र मिलने से कोई फायदा नहीं है हमारे तो सुनाते हैं कि पहले एक महात्मा थे नाम भी बताया उनका वो महात्मा बहुत बड़े बड़े प्रमाण पत्र रखते थे धर्मधुरी धर्म धर्म अलंकार लंका, ऐसे बड़े बड़े धर्मनिष्ठ और जो व्यक्ति उनको अच्छी दक्षिणा देता था अच्छी व्यवस्था करता था तुरंत अपने शिष्य को कहते थे भाई इनको धर्मालंकार का प्रमाण पत्र दो तो तुरंत महाराज उनका शिष्य निकाल करके इनको धर्मालंकार का नाम पत्र लिख करके और आजकल तो कंप्यूटर का युग है कंप्यूटर से लिखा लिखवा दिया जाएगा तो महाराज लिखवा करके उनको दे दिया जाता था वो सेठ जी अपने घर में लगा लिए अब नारायण कोई आपको प्रमाण पत्र दे दे तो क्या प्रमाण पत्र के आधार पर आप भक्तराज बन गए भक्तराज हम हैं कि नहीं ज्ञान निष्ठ हम है कि नहीं।, नहीं इसकी पहचान तो हमको अपने आप होगी बात यह है कि संत आपको कसौटी जरूर दे सकते हैं कसौटी में कस करके आप देख लीजिए कि हम जगे हुए हैं कि नहीं जगे और यदि जगे नहीं है तो जगाने वाला चाहिए और जगाने वाले का नाम ही गुरु है क्योंकि जो गुरु शब्द का अर्थ है मैंने निवेदन किया गुरु गीता के आधार पर गू गुशब्दस्त अंधकारोस्थी तो अंधकार में सो रहे हैं अंधकार में सो रहे हैं इसको हमारे तुलसीदास जी महाराज ने इसकी बड़ी मधुर व्याख्या की तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कहां सो रहे हैं कौन सी रात्रि में सो रहे हैं रात्रि का नाम बता दिया तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा वैसे तो सब शब्द का ही प्रयोग करते हैं मो निशा में सब सो रहे हैं अच्छा मो निशा में सो रहे हैं तो सोने में तो आनंद मिलता है सोने में यदि आपको सोना न मिले तो आप जीवित नहीं रह सकेंगे क्योंकि सुषुप्ति अवस्था जो है ये सुषुप्ति अवस्था तुरैयावस्था के समीप है गहरी नींद यदि आपको नाये तो आप बेचैन हो जाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे रुग्ण हो जाएंगे मृत्यु की ओर अग्रसित तो हो जाएंगे निद्रा की परम आवश्यकता है तो यदि सो रहे हैं तो जगाने की आवश्यकता क्यों है बोले यदि सही ढंग से सो रहा हो तो जगाने की जरूरत नहीं है तो सही ढंग से नहीं सो रहा है इसकी पहचान क्या है बाबा कहते हैं मो निशा सब सो निहारा देख स्वप्न अनेक प्रकार विडंबना यह है कि गहरी नींद में स्वप्नावस्था नहीं है सुसुप्ति अवस्था में यह स्वप्न देख रहा है और ये स्वप्न देखने के कारण इसको पीड़ा है जो हम मोह में स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न कभी भी ध्यान रखिएगा अनुकूल ही नहीं आते हैं स्वप्न यदि अनुकूल ही अनुकूल हो तो स्वप्नों का भी आनंद लिया जा सके और स्वप्न की अनुकूलता के साथ साथ एक विडंबना और भी है आपको चाहे कितने अनुकूल स्वप्न दिखें किंतु यदि स्वप्नावस्था में आप ज्यादा देर रहेंगे सुसुप्ति में नहीं जाएंगे तो आपकी थकान नहीं मिटेगी आप जगने के बाद अपने को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे क्योंकि तो जब तक गहरी नींद में आप नहीं जाएंगे तब तक आप स्वस्थ अपने को महसूस नहीं करेंगे स्वप्नावस्था के बाद सुसुप्ती अवस्था में जाना बहुत जरूरी है बैटरी तब तक चार्ज होगी नहीं आपकी जब तक सुसुप्ती अवस्था में आप नहीं जाएंगे तो यदि कोई स्वप्न देख रहा है मानो घोर अंधकार में सोया हुआ कोई जीव है और स्वप्न देख रहा है हम लोग भी कई बार स्वप्न देखते हैं एक बार हमने तो ऋषिकेश में ऐसा स्वप्न देखा कि कभी भूलता ही नहीं है प्राता काल की कथा करके मध्यान्ह काल विश्राम कर रहे थे भोजन के बाद तो मैंने स्वप्न देखा कि मैं भागवत महापुराण की कथा कर रहा हूं और कथा के मंच से देवता लोग हमको उठा ले गए हमारे परीक्षित कहते रहे सब कि इनको छोड़ दो देवताओं ने छोड़ा ही नहीं अब लेकर चले गए यहां तक तो गलीमत थी वो लोग ले गए और ऊपर ले जाने के बाद महाराज वहां से धक्का दे दिया अब जब वो धक्का दिया तो मैं नीचे गिरा जो उससे नीचे गिरा तो देखकर इतना डरा इतना भयभीत हुआ कि अब तो हड्डी हड्डी टूट जाएंगी और भयभीत हो गया तो नींद खुल गई और जो नींद खुली तो बड़ा भयभीत था स्वाभाविक के ऊपर से गिरा दिया गया था और नीचे गंगा जी बह रही थी गंगा में गिरने वाला था तो जब यह दृश्य हुआ तो मैं तो बड़ा भयभीत था पसीना पसीना हो गया था तो हमारे जो कथा के आचार्य थे पूजन कराने वाले संयोग से आए हुए थे तो जो आए बोले क्या बात है महाराज जी आप पसीने पसीने कैसे हो रहे हैं सोते सोते तो हमने घटना बताई और हमने कहा चाहे एक बात बताइए किसी को स्वप्नावस्था में देवता ऊपर उठा ले जाए और नीचे फेंक दें इसका फल क्या होता है स्वप्न विज्ञान भी है किंतु कौन सा स्वप्न तो किस समय फलीभूत होता है इसका भी विज्ञान है तो हंस करके कहने लगे महाराज जी इसका अर्थ यही है कि देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं देवताओं की निंदा बहुत करता था रामचरितमानस में भागवत में सब जगह बड़ी खिंचाई है देवताओं को केवल पूजा के ही पा, पात्र नहीं माना गया है तुलसीदास जी महाराज ने तो कुत्तों के समान रूप दी है कई जगह सु कहाड़ लई भाग जन स्वान निरख युवराज इंद्र की दशा तो ऐसी है तो उन्होंने कहा महाराज जी इसका फल उसके बाद आज तक मैं कभी निंदा नहीं करता हूं कि गड़बड़ मामला है तो नारायण में निवेदन कर रहा था यदि स्वप्न देख रहे स्वप्न आप भी देख, देख सकते हैं हम भी स्वप्न देखते हैं सब क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ये अवस्था रहेगी जैसे जागृत अवस्था है सुसुप्ति अवस्था है वैसे स्वप्नावस्था भी है और स्वप्नावस्था मिटाई नहीं जा सकती हां इतना जरूर किया जा सकता है कि आप परिश्रम करके यदि सोएंगे योग प्राणायाम आदि करके सोएंगे तो इससे क्या होगा स्वस्थ शरीर में स्वप्न कम आएंगे और आप सीधे अवस्था में जाएंगे इसलिए कई संतों ने तो हमको सिखाया उन संतों ने कहा कि दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जो सो सोने के बाद जब जिस समय भी निद्रा खुल जाए उन्होंने कहा दो बजे खुल जाए तीन बजे खुल जाए चार बजे खुल जाए तो दूसरी निद्रा में मत सो कहा कि दूसरी बात यदि सो गए ये, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है अब कोई रूग्ण हो तो बेचारा एक एक घंटे में लोगशंका जाना पड़े वो न सोए तो बीमार और पड़ जाएगा तो हमारे संत कहते थे कि एक निद्रा लो और एक निद्रा में व्यक्ति सीधे सुसूती अवस्था में जाएगा और बाद में यदि सोएगा तो स्वप्नावस्था में जाएगा इसलिए ज्यादा सोने वाले लोग व्यक्ति आलसी ज्यादा होते हैं ऐसा नहीं कि ज्यादा सोने वाला छह सात घंटे से ज्यादा व्यक्ति सोएगा तो आलस्य में ज्यादा रहेगा प्रमाद में ज्यादा रहेगा कारण क्या है कि स्वप्न का साम्राज्य उसके मानस में होगा तो स्वप्न के साम्राज्य के कारण थकान क्योंकि उसमें मनी जी सोते नहीं है शरीर तो लेटा हुआ है किंतु तो मनी का ही मनोराज्य है सारा तो मन थक जाता है क्योंकि वही बनता है वही सब बन, बनाता है वही सब देखता है क्योंकि मन का ही साम्राज्य सारा है तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे बाबा कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा देख स्वप्न अनेक प्रकारा, तो जगह कौन है बोले ए जग जाग ही जामिन जोगी परमार्थी पर प्रपंच बियोगी, वि जग में जागेगा कौन बोले जो परमार्थ प्रवीण है वो जागेगा परमार्थ प्रवीण जागेगा ये तो निश्चित है किंतु तो जग गए हैं इसकी पहचान क्या है देखो अब हमको स्वप्न नहीं आ रहा है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं इसकी पहचान क्या है ये हम लोगों के लिए थर्मामीटर है कितने टेम्परेचर में हम जी रहे हैं हम लोगों के लिए कसौटी है साधकों के लिए कि अभी जगे हैं कि नहीं जगे केवल हम संसार को मिथ्या बोल रहे हैं और विषय भोग में यदि फंसे हुए हैं अभी इनसे वैराग्य नहीं हो रहा है तो हम जगे नहीं हैं। बाबा हमारे कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा कब जागा बोले जब सब विषय विलास विरागा विषय विलास विरागा का ही प्राय बाबा जी बनना नहीं है कि लाल कपड़ा ले लिया तो विषय से वैराग्य होगा इसका संबंध बिल्कुल नहीं है मन से आपके मन में वैराग्य माने राग द्वेष का अभाव राग द्वेष के अभाव का नाम ही वैराग्य है किसी विषय को देखकर शब्द को देखकर उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है क्या यदि किसी वशीले पदार्थ को खाने के बाद बार बार मन आता है मन में आता है क्या कि हमको ये मिले ये मिले स्पर्श किसी मधुर का हो जाए तो बार बार स्पर्श करने की इच्छा होती है क्या अगर इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ है तो अभी हम सो रहे हैं और यदि हम सो रहे हैं तो हमको जगाने वाला कोई चाहिए और जगाने वाला कौन चाहिए नारायण जो स्वयं सो रहा होगा वो हमें क्या जगा सकेगा निश्चित यह है कि यदि हम स्वप्न देख रहे हैं और हम भयभीत तो हो रहे हैं डर रहे हैं और डर करके थर थर थर थर कांप रहे हैं, तो कोई जगाने वाला चाहिए और जगाने वाला कौन मिलेगा जो स्वयं जगा हुआ होगा आपके पड़ोस में आपके कमरे में कोई आप जैसे ही स्वप्नावस्था में सो रहा है तो आपको क्या जगाएगा तो आपके साथ में हो ध्यान देने की बात यह भी है आप सो रहे हैं बंबई में और जगाने वाला बैठा है वृंदावन में या हरिद्वार में तो कोई फायदा नहीं होगा जगाने वाला भी आपके पास में हो जिस समय आप सो रहे हैं मोह में उस समय जगाने वाला चाहिए अच्छा कभी चिंतन कीजिएगा सारथी के रूप में यदि श्रीकृष्ण अर्जुन के साथ में नहीं होते वो तो अर्जुन की चतुर्ता और बुद्धि प्रगल्भता कि अर्जुन ने चयन सेना का नहीं किया आप लोग कथा सुनते ही हैं युद्ध में सारथी की तो आवश्यकता है किंतु उससे ज्यादा आवश्यकता है व्यक्ति को सेना की बल की एक तरफ नारायणी सेना है और सारा सामग्री है युद्ध की और एक तरफ नियत्थे श्रीकृष्ण है किंतु तो उन्होंने श्रीकृष्ण का चयन किया और यदि श्रीकृष्ण का चयन उन्होंने न किया होता और इन सेनाओं को देख करके जब मोह ग्रसित हो जाते तो उनको जगाने वाला कोई नहीं था तो यदि आपने अपने जीवन का सारथी श्रीकृष्ण को बना रखा होगा अच्छा श्रीकृष्ण सारथी हो यह बहुत आवश्यक है किंतु तो श्रीकृष्ण सारथी हो मित्र के रूप में नहीं आपके स्वजन के रूप में नहीं आपके घनिष्ठ कोई मित्र के रूप में होंगे तो काम नहीं बनेगा हमारे जीवन संसारथी तो हों किंतु गुरु के रूप में और जब वह गुरु के रूप में आपके सारथी बनेंगे परमात्मा ही बनता गुरु है किंतु वह यदि आप किस रूप में उसे चाहते हो भागवत इस बात का प्रमाण है जब तक हम कई आपको उदाहरण सुना सकते हैं श्रीमद भागवत महापुराण की क्रमसा सुनाएंगे उन विहंगम दृष्टि उन प्रसंगों पर डालेंगे जब तक देवहति मैया कपिल को अपना बेटा मानती रही तब तक काम नहीं बना अभी महात्म में ही जिसका मैंने श्लोक अभी उद्धत किया है जब तक आत्मदेव जी नाम ही जिनका आत्मदेव है कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है आत्मदेव और धुंधकारी की जब तक आत्मदेव ने गोकर्ण को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया जब तक उनको लगता था यह तो मेरा बेटा है गाय से उत्पन्न हुआ है केवल पढ़ा लिखा है विद्वान है इससे काम नहीं बनेगा जब उन्होंने कहा कि मैं आपके शिष्य हैं और मोह ग्रसित हैं वहां भी मोह था क्योंकि मोह ही अंधकार का रूप है मोही अंधकार का रूप है मो ही स्वप्न का रूप है मोही मो प्रमाद का रूप है तो जब तक आप मोह में सैन कर रहे हैं मोह में सो रहे हैं तो कोई जगह हुआ और गोकर्ण जी जगे हुए थे तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो प्रयक्षति ही गुरु हो प्रीतो और मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं जिन लोगों ने अनुभव किया होगा उनको तो यह जरूर अनुभव में आ जाएगा मैंने तो आज तक चिंतामणि के दर्शन नहीं किए और न ही कल्प का दीदार हुआ और अब जीवन में की इच्छा भी नहीं उनको पाने की अब मिले भी तो कोई प्रयोजन नहीं है किंतु तो गुरु की कृपा का अनुभव तो जरूर किया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा से ज्यादा शीघ्र प्रसन्न होने वाला गुरु है आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे उत्तर रामचरित में हमारे काकभुसुंड जी कहते हैं एक सूल में विसर्ण काहु गुरुकर कोमल सील स्वभाव सच में इतने जल्दी प्रसन्न होने वाला इतनी जल्दी करुणा बरसाने वाला परमात्मा भी नहीं है आप एक बार ईमानदारी से ईमानदारी से इसलिए कह रहे हैं कि केवल बाणी का विषय न हो बाणी से हम बहुत कुछ कहते हैं तुम तो हमारे प्रेम हो तुम्हारे तो प्रीतम हो अब एक सज्जन कल हमारे बगल में बैठे थे ट्रेन में तो उनकी कोई प्रेयसी थी उससे बहुत बातें कर रहे थे और कहते थे कि तुम यदि हमारे जीवन में ना आती तो मैं मर जाता तो जब उन्होंने टेलीफोन रखा तो मैंने पूछा ये पहली बार उनको कह रहे हो कि पहले और भी कहा था बोले ऐसे तो मैं 20 लोगों को कह चुका हूं कब से कब तो कहने का ही यह ईमानदारी नहीं है अब जो मिला वो पृष्ठ बन गया जो मिलगा वो समर्पित हो गए तो ऐसे समर्पण होता भी नहीं है अंतकरण से एक बार आप परमात्मा की शरण में जाए और जैसे अर्जुन ने कहा शिष्य हम साद इमाम आम तो प्रपन्न प्रपन्न शब्द का अर्थ महारि तो हमारे करते थे कि हम तुम्हारे चरणों के नीचे आ गए हैं प्रपन्न माने प्रणिपद के नीचे आ जाना अब जैसे कोई चरणों के नीचे आ जाए तो स्वामी चाहे तो उठाकर गले से लगा ले और चाहे तो पैरों से कुचल दे दोनों बातें तुम्हारी इच्छा हो तो पैरों से कुचल दो और तुम्हारी इच्छा हो तो गले से लगा लो इस ढंग से यदि निर्मल भाव आपके चित्त में भाव से हृदय से आ जाए परमात्मा को तो मुझे लगता है परमात्मा साकार विग्रह धारण करके वह गुरु के रूप में आकर हमें मोहनिशा से जरूर जगाएगा हमारे जीवन को आनंद से भर देगा गुरु सृष्टि नहीं बदलते हैं गुरु दृष्टि बदलते हैं और सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है बदलने की दृष्टि जरूरत है क्योंकि दृष्टि महाराज बन गई तो काम बन गया अभी मैं एक बच्चे को देख रहा था छोटे से बच्चे को बहुत प्यारा बच्चा था तो मैं उससे पूछता था तू छोरा है कि छोरी था तो छोरा ही तो मैं पूछता था छोरा है कि छोरी तो दोनों हाथ अपने आंखों में और कपोलों में रख लेता था जो मैं पूछू छोरा कि छोरी तो तुरंत वो रख लेता था मैंने एक दिन उसकी मां से पूछा ये आंख क्यों बंद करता है उन्होंने कहा सोचता है आंख बंद हो गया तो अब कोई है ही नहीं पूछने वाला तो सच में आंख दृष्टि यदि हमारी बदल जाए तो काम बन गया सुधरे दृष्टि इसलिए जरूरत है गुरुजनों की तो वह गुरु कृपा हमारे जीवन में अवतरित हो ये हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करें इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बुण भक्तवत्सल भगवान की सदगुदेव भगवान की